गीता भाष्य अध्याय श्रीमद्भगवीता शंकरभाष्यध्यायश दूत छलयतामस्मे तेजस्तेजस्वीनाहम जमी व्यवसायस्म सत्वतामहम दूतम अक्षवानादील अस्मि कर्तृण अस्म तेज तेजस्वीनाहम अस्मि अस्ेतण व्यवसाय अस्मि व्यवसायीना सत्वम सत्वताम सात्विकान अहम छल करने वालों में जो पाप पासों से खेलना आदि आदिद्यूत है वह मैं हूँ तेजस्वियों का मैं तेज हूँ जीतने वालों का मैं विजय हूँ निश्चय करने वालों का निश्चय अथवा उद्यमशीलों का उद्यम हूँ और सत्वयुक्त पुरुषों का अर्थात सात्विक पुरुषों का मैं सत्वगुण हूँ विष्णुनाम वासुदेवोस्मी पांडवा नाम मुनि नाम मुनीनाहम व्यास कवीनाशना कवि विष्णुना वासुदेव अस् अयम तस्खा पांडवा धनंजय मुनी नाम मननशीलापदारा नाम अहम व्यास कवीना क्रातदर्शीना उशना कवि अस्म विष्णुवंशो में यह तुम्हारा सखा वासुदेव पांडवों में धनंजय अर्थात तू ही मैं हूँ मुनियों में अर्थात मनन करने वालों में और सब पदार्थों को जानने वालों में भी मैं व्यास हूँ कवियों में अर्थात दर्शियों में मैं शुक्राचार्य हूँ दंडो दमयतामस्मी नीतिरश्मी जगीषिता भवनम चये गुह्याम ज्ञानम ज्ञानवतामहम दंडो दमयता दमयत्रीण अस्मी अलांता दमकार नीति अस्मी जिगीसता जेतुम इक् एव अस्मि चम्मी गुहिया ज्ञानं ज्ञानवता अहम् दमन करने वालों का दंड अर्थात उन मार्ग में चलने वालों को दमन करने की शक्ति मैं हूँ विजय चाहने वालों का न्याय मैं हूँ गुप्त रखने योग्य भावों में मौन मैं हूँ ज्ञानवानों का ज्ञान मैं हूँ यापी सर्वूता तदहर्जुन न तदस्ति बिना यस्या भूत चरा अपि यभूतां बीज प्ररोह कारण तदहम अर्जुन हे अर्जुन सर्वभूतों का जो बीज अर्थात उत्पत्ति का कारण है वह मैं हूँ प्रकरणोपसर्गाराथम विभूति संक्षेपम आह प्रकरण का उपसंहार करने के लिए समस्त विदभूतियों का सार कहते हैं न तद अस्ति भूत चराचरम चरम अचरम व मैं बिना यद भवे मैं अप्यक्त निरात्मक शून्यम ही तत्द अतो मदात्मक सर्व इत ऐसा वह या अचर कोई भी भूत प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो क्योंकि जो मुझसे रहित होगा वह सत्तारहित शून्य होगा अतः मेरा ही स्वरूप है न मम परंतप मयाम। ना मे दिव्याप ऐसत उद्देश्यत प्रोक्त विभूतिर्वस्तरो मैं नस्म दिव्याना विस्तरा परतप नी ईश्वर से सर्वात्मनो दिव्याती यख्या वक्त ज्ञात वा केचि ऐसु उद्देश्यत एक देशे न प्रोक्तों विभूते विस्तरो मिया हे परम तप मेरी दिव्य विभूतियों का अर्थात विस्तार का अंत नहीं है क्योंकि सर्वात्मरूप ईश्वर की दिव्य विभूतियां इतनी ही हैं इस प्रकार किसी के द्वारा भी जाना या कहा नहीं जा सकता यह तो अपनी विभूतियों का विस्तार मेरे द्वारा संक्षेप से अर्थात एक अंश से ही कहा गया है यदि विभूतिमत्सत्व श्रीमदुर्जितम्बे वा तदग्छत्म वा मम तेजोसंभव यद्लोक विभूतिमद विभूति सस्तु श्रीमदर्जित श्रीलक्ष्मी तया सहित उत्साहोपेत तवगछ मम ईश्वर से तेजोशसंभव तेजस अंश एक देश संभवो यस तेजो ससंभव इति अवगत्व संसार में जो जो भी पदार्थ विभूतिमान विभूति युक्त है तथा श्रीमान और ऊर्जित शक्तिमान अर्थात लक्ष्मी उससे युक्त और युक्त है उन उनको तू ईश्वर के तेजो में अंश से उत्पन्न हुए ही जान अर्थात मेरे तेज का एक अंश भाग ही जिनकी उत्पत्ति का कारण है इन सब वस्तुओं को ऐसी जान अथवा बहुन किं ज्ञातेन तवाजुन विष्टभ्याह कृष्णशेन शि जगत् अथवा बहुना एकमा कि ज्ञातेन तब अर्जुन सैत्शेषेण अशेषतः्यम अर्थम शुणु अथवा हे अर्जुन इस उपर्युक्त से वर्णन किए हुए अधूरे विभूति विस्तार के जानने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा तू तो बस यह संपूर्णता से कहा जाने वाला अभिप्राय ही सुन ले विष्टभ्य विशेषतः स्तंभनम दृढ़ इदम कृष्ण जगत एककांशेन एकावन एकपादेन सर्वूतस्वूपेण्वेत यथा च मंत्रवर्ण पाद विश्वाभूता ये स्थित अहम इति मैं एक अंश से अर्थात सर्वभूतों का आत्मरूप जो मेरा एक अवयव है उससे इस सारे जगत को विशेष रूप से पूर्वक धारण करके स्थित हो रहा हूँ ऐसा ही वेद मंत्र भी कहते हैं कि मैं समस्त भूत इस परमेश्वर का एक पान है इत्यादि इति श्रीमद् महाभारतीशस्त्रायाँ सहीतायाँ वैयाचक्याम भीषमपर्वणी श्रीमद्भगवद्गीसु ब्रह्म विद्या श्रीकृष्णन संवाद विभूतिना दशमोध्याय